द्र कर्णे स्त्री देवा भद्रं पशे माक्षु पथर्वेदीय मांडव के कार्य का वैतथ्य प्रकरण के सोलहवें कार्य का तक तो इंतजार हुआ जिसमें कहा पहले जीव की कल्पना करता है जो आया ईश्वर इस्ट उसके पश्चात नाना प्रकार के जो साध्य साधन भाव संसार है उनकी कल्पना करता है जीव रूप से होकर के कल्पना करेगा संसार की कल्पना जो तो जीव को चाहिए संसार यह साधन से वो साध्य मिलेगा यह साधन से वो मिलेगा तो से विद्यस यथास्मृति कहा जैसा स्मरण होगा जैसा ज्ञान होगा उसी प्रकार की स्थिति चलता है।, है वैसा कहा था आगे तो संसार कल्पना के कारण जीव हो गया जीव रूप से संसार की कल्पना करता है का पूर्व कार्यक्रम अब कहना चाहते हैं ईरान जीव कल्पना निमित्त का निमित्त क्या है जीव के लिए तो संसार बनाना है जीव निमित्त बनेगा संसार के लिए कि तो जीव कल्पना ये क्या निमित्त है ये निरूपण कर रहे हैं इधान जीव कल्पना निमित्त निरूपायती है, तो निरुपन, निरुपन है अब जीव कल्पना का निमित्त क्या है अपना अज्ञान ये बोलना चाहते हैं। जैसे रशि जब अज्ञान से ढक जाती है तो सर्प रूप दिखाई पड़ती है यहाँ भी शुद्ध आत्मा जब ढल जाता है अज्ञान से तो जीव रूप दिखाई देता है ये कहेंगे ये यहाँ कहते हैं कारिगा में कहा यथा अनिश्चिता यथा रज अंधकार सर्वधार भावे जैसे अनिश्चित रज्जु है अंधकार में पड़ी हुई रसी है निश्चित नहीं ये रसी है करके निश्चित भी रही है ऐसे जो अनिश्चित रूप की रश्ती है मंद अंधकार में है पूरा अंधेरे में भी कल्पना नहीं होती है और प्रकाश हो तो नहीं होना है मंद अंधकार में विकल्पित जरूरत है किस रूप से विकल्पित सर्व रूप से धार जलधारा रूपा सर दिशा सर्वधारावे विकल्पिवत आत्मा विकल्प इसी प्रकार या आत्मा भी कल्पित हुआ है उसी प्रकार कल्पक होगा यहाँ पर जीव कल्पक होगा और शुद्ध आत्मा में कल्पना करेगा सारा संसार जीव निवृत्त बनता है उसे जीव कल्पना के कारण है आत्मा का ज्ञान अपना स्वरूप का ज्ञान से जीव तो दिखता है ठीक से श्लोक से तात्पर्यम दर्शयत वृत्त की इस कारिका का तात्पर्य दिखाने के लिए पूर्व की बात है कुछ करते हैं कहा त्रदकल्पना सर्वकना मूलमी त्र माने पूर्वकारि का पूर्वकारि काम कारिकायाथवा कस्म श्लोके पूर्वकारि का जीव जीवकल्पना सर्वकल्पना का मूल कहा सारे भूत भौतिक जगत की कल्पना का कारण क्या है जीव कहा तक कृपा वह कहा सैव जीव कल्पना किम निमित्ता वही जो जीव की कल्पना किम निमित्त संसार की कल्पना तो जीव निमित्त है पूर्वकारिका में कहा तत्र मैंने पूर्वशा है पूर्वकारि का जीवकल्पना वो जो जीव की कल्पना है वह किम निमित्ता क्या निमित्त उसके दृष्टानते प्रतिपाद ही इस बात को दृष्टांत के द्वारा प्रतिपादन करते हैं दृष्टांत के द्वारा प्रतिपादन करते हैं कार्य कहा कैसे कार कार का। का दृष्टांत देते हैं यथा लोके जिस प्रकार लोक में दिखाई पड़ता है व्यवहार में ऐसा दिखाई पड़ता है स्वेल रूपेण अनिश्चिता अनवधारिता एवं एवं रज्जुर् ऐसा ऋषि है अपने रूप से निश्चित नहीं है रज्जु है ऐसा निश्चित नहीं है स्वेल रूपेण अपने स्वरूप से अनिश्चित जो रसी है अनावधारित अवधारिता एवं एवं ये यही है करके अवधारित नहीं निश्चय निश्चय नहीं हुआ है अवधारण नहीं हुआ है रस्सी है करके अवधारण नहीं, नहीं, नहीं हुआ ऐसा ऋषि ऐसी रस्सी है अवधारिता एवं एवं थी रज्जु अवधारित नहीं हुआ निश्चय नहीं हुआ ऐसा जो रज्जु है यही है करके ज्ञान नहीं है जिस रज्जु ऐसे रज्जु मंदांधकार मंद सादृश्य के कारण भाषणा है मंदा प्रकार होने पर किम सर्प उदक दंडवा अनेक अथार्थल ये क्या है एक व्यक्ति कल्पना करने वाले कल्पक जीव अनेक हैं। तो रस्सी को जो कल्पना करते हैं तो एक ही कल्पना नहीं होती है किम क्या है ये सर्प एक कहेगा सर्प है और दूसरा बोलेगा उदक हारा जल की जल कहरा है जल कर रहा है तीसरा बोलेगा दंड बोलेगा चौथा भूचित्र बोलेगा पांचवा माला बोलेगा कल्प जीव है बहुत सारे हो जाते हैं अनेक विकल्पिता भुवती अनेक प्रकार से विकल्पित हो जाती वो रसी ऋतु तो मंद अंधकार में पड़ी हुई रसी है अपना स्वरूप का परिचय नहीं प्राप्त हुआ रशि का ज्ञान न होने से आना रूप दिखाई पड़ती विकल्प के विषय बन जाती है विकल्पों का विषय बन जाती है पूर्वम स्वरूप अनिश्चय निमित्तम कब जब तक स्वरूप का निश्चय नहीं होगा रस्सी का तब तक ये विकल्प दिखाई पड़ते हैं सर्वधारा आदि दिखाई पड़ते हैं स्वरूप स्वरूप अनिश्चय निमित्तम पूर्वम सब स्वरूप का निश्चय नहीं हुआ है उस काल में ऐसा होगा रस्सी के स्वरूप का निश्चय होने पर सर्व भी नहीं दिखेगा चलधारा भी नहीं दिखेगा स्वरूप अनिश्चय निमित्तम पूर्व क्योंकि पूर्व में स्वरूप तो का निश्चय नहीं रस्सी के स्वरूप का निश्चय नहीं है इसलिए जलधारा जलधारादी सर्प जलधारा आदि रूप में रस्सी दिखाई पड़ती है यदि ही पूर्व में वज्जु स्वरूपे वह ही सर्पादि विकल्प होने से पहले सर्पबुद्धि होने से पहले ही पूर्व में रज्जु जो रस्सी है वह स्वरूपे निश्चित निश्चित आचार अपने रूप से निश्चित हो जाती है रज्जु ऐसा ज्ञान यदि होता पहले ही तो विकल्प नहीं होते सर्पादि नहीं दिखता उसको यदि ही पूर्वम एक रज्जु स्वरूप आश्चर्य रज्जु अपने स्वरूप से निश्चित यदि हो जाती तो न सर्पाधि विकल्प अभविष्य उस काल में सर्पाधि विकल्प खड़े नहीं होते वहां वो तो, तो रज्जु के अज्ञान से सर्पाधि दिख रहे हैं अगर रज्जु ज्ञात हो जाती पहले ही तो सर्पाधिक विकल्प नहीं होते एक बार न सर्पाधिक विकल्प भविष्य ये है ठीक इसी प्रकार यहां भी समझना है दृष्टांत हो गया जैसे रज्जू का जब तक स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा तब तक सर्पादि रूप में दिखाई पड़ना है इसी प्रकार शुद्ध आत्मा का ज्ञान जब तक नहीं हुआ वो शुद्ध आत्मा इस रूप में दिखाई पड़ेगा जीवादि रूप में दिखाई पड़ेगा ठीक है यथा सुहस्त अंगुलरेगी दृष्टान्त है जैसे अपने हाथ की अंगुली निश्चित है तो उसमें कभी भ्रम नहीं होगा ये लाठी है नहीं बोलेगा इसको तो निश्चित है तो बेहतरी की दृष्टांत है यथा स्वहस्त अंगुल आदेश जैसे अपने हाथ है अंगुली है इसको कोई लाठी भी नहीं बोलेगा सर पर भी नहीं बोलेगा क्यों मेरे अंगुली है मेरे हाथ है निश्चित है पहले से निश्चित है तो यथा स्वहस्त अंगुल आदेश का यह बिहरी की दृष्टान्त है जैसे अपने अपने हाथ है अंगुली है इसमें कोई अनिश्चित नहीं है निश्चित है पहले से उसमें भ्रम भी नहीं होता नहीं, भिन्नत्व ज्ञान नहीं होगा सर्पादि विकल्प नहीं होते दंडादि विकल्प यहाँ खड़े नहीं होंगे कैसे दृष्टान दृष्टांत हो गया अंधकार में पड़ी हुई रशी सर्पादी रूप में भाजपा ठीक इसी प्रकार तत् तद, तदवत् प्रकार समझना तदवत् हेतु फलादि संसार धर्म अनर्थ विलक्षणतया विशुद्ध विज्ञप्तिमात्र सत्ता अद्वय रूपेण अनिश्चित ये जो आत्मा है ना उसी प्रकार हेतुफलादि सर कोई धर्म नहीं उस है उसमें ना साधन धर्म है न सात्य धर्म है साध्य साधन भाव से अतिरिक्त स्वरूप है आत्मा का ये तो फलादि सात भाव हेतुफलादि कर्तृत्व भौतृत्वादि हेतु होता है कर्तृत्व भौक्त फल होता है भौक्ृत्व इत्यादि स्वरूप संसार धर्म अनर्थ विलक्षण तया संसार धर्म जितने भी कर्तृत्व तो भोक्तृत्वादी आत्मा में कुछ नहीं विलक्षण होने से महाराज उसको बंद कर दिया आप या बाहर जाए या लाना नहीं यहाँ अपने कमरे में रखे आने ला नहीं नहीं तद्वत हेतु फलादि संसार धर्म अनर्थ विलक्षण तार जो तो शादी साधन भाव संसार है कर्तृत्व तो भोक्तृत्व तो आत्मा में वाषरा या अनर्थ धर्म अनर्थ धर्म यही है इस रूप से स्वेण विशुद्ध विज्ञप्ति का प्रसता अपने जो स्वरूप है उसका विशुद्धि विशुद्ध जो विज्ञप्ति ज्ञान स्वरूप सत्ता अस्तित्व है उसका अद्वैरूप है द्वैत नहीं है इससे अनिश्चित आत्मा का इस रूप से ज्ञान नहीं है आत्मा का ज्ञान न होने से जीव प्राणादि अनंत भाव धैर्य आत्मा विकल्प जीव आगे प्राणादि की चर्चा करेंगे जीव प्राणादि नाना प्रकार के भेद से आत्मा ही विकल्पित हुआ है शुद्ध आत्मा को ही हम सारा ये समझ रहे हैं जीवादि समझ रहे हैं संसार समझ रहे हैं, उसी में कल्पित है सारा है ये सह सर्वोपनिषदा में सिद्धांत सारे उपनिषदों का सिद्धांत यही है कोई भी उपनिषद देखें आप सबका सिद्धांत यही है हाई एक ही अद्वैत आत्मा है वही अज्ञान के बस कारण नाना प्रकार दिखाई पड़ रहा है जैसे दृश्य एक ही होती है आंधेरे में मंद अंधकार में पड़ी यह रशि जब तक रस्सी का ज्ञान नहीं होता तब तक अनेक रूप में दिखाई पड़ती है किसी को सर्प रूप में किसी को लाठी रूप में किसी को भूषित रूप में किसी को माला रूप में किसी को जलधारा रूप में इत्यादि अनेक प्रकार की कल्पना हो जाएगी रसी में क्यों हुआ रस्सी के या रजू का का अभाव होना इसी प्रकार जब तक अपना स्वरूप का ज्ञान रहेगा तब तक ये सब दिख जाएगा इस रूप में दिखाई पड़ेंगे देखा कि सारे उपनिषदों का ये सिद्धांत है यही निर्णय सिद्धांत का निर्णय यही है कोई भी उपनिषद पढ़ेंगे सबका निर्णय यही है कि सारा जगत आत्मा में कल्पित है माना आजाद बात कुछ होना ही नहीं है वास्तव में कल्पना है रश्य में सर्फ कभी होता ही नहीं जब निषेध करते हैं नासिक नास्थि न ना भविष्य त्रैकालिक निषेध कर दें यहां सर पर नहीं था अभी भी नहीं है आगे भी नहीं होगा ऐसा हो जाता है ऐसे संसार की स्थिति ऐसी ब्रह्मदत्ताओं को वो तीनों कालों में निषेध कर देंगे ये थी। स्थिति ठीक देखें पूर्व श्लोका सप्तम था तत्र आया भाष्य में तत्र मान पूर्वकारिका उस कारिका में यह कह रहे हैं पूर्व श्लोक सप्तम्यर्थ सप्तम सप्तम्यर्थ है त्रल है सप्तम्याल सप्तम्त पर है त्रल तो पूर्व कार्य है सप्तमी कहा था ये कहा वहां जीव कल्पना सर्वकल्पना मूलम यदि उत्तम वहां कहा था जीव जीवित जीव जो कल्पना है सर्वकल्पना का मूल जीव कल्पना कहा था वो जीव कल्पना की कैसे क्या निमित्त से है जीव की कल्पना होने पर सारी कल्पना हो जाती है कहा किंतु जीव की कल्पना कैसी होगी एक कहा ठीक कार जीवकल्पना यहा नित्यत्व जीव कल्पना तो कल्पन नित्य नहीं है अगर नित्य हो जीव कल्पना निरंतर वही होना हो तो उस स्थिति में उसका कोई मोक्ष नहीं हो पाता जीवत्व तो रहेगा ही रहेगा जैसे रज्जु में सर्प की कल्पना यदि नित्य हो हमेशा सर्प ही होना हो वास्तव में हो तो फिर रशि का ज्ञान होना ही नहीं है सर्प की निवृत्ति नहीं हो सकती इसी प्रकार जीवकल्पना कल्पनाया नित्यत्वयोग तो जो किसी निमित्त से होता है ना वह नित्य नहीं होता दूसरे निमित्त से होने वाला नित्य नहीं होता जैसे गट है दंड चक्र आदि निमित्त से बनता है तो वो नित्य नहीं है निमित्त जन्य जो होता है अनित्य होता है ठीक कह रहे हैं जीव कल्पनाया नित्यत्व तो होगा जीव कल्पना जो न, नित्य होना संभव नहीं है नित्यत्व का अभाव होने से सनिमित्व से वक्तव्य निमित्त बताना पड़ेगा क्योंकि जीव कल्पना जो है नित्य तो हो नहीं सकती और नित्य नहीं है तो उसका जो निमित्त होगा निमित्त कहना होगा सनिमितमित तत्व से वक्तव्य निमित्त के सहीद कहना होगा जीव कल्पना के कारण तस्व तस्वस्तुत्व अगर वो जीव कल्पना वास्तव में जीव वस्तु वो वास्तव में वस्तुत्व निवृत्ति हम उपत्त फिर जीव की निवृत्ति होगी ना वास्तव में वस्तु हो तो निवृत्ति नहीं होगी अवस्तुत्व निमित्तत्व सिद्धि वो जो निमित्त के बारे में पूछ रहे हैं तस्य माने जो निमित्त बनेगा जीव के लिए जो निमित्त बनेगा वो वस्तु है कि अवस्तु है ये दो प्रश्न है फिर वास्तविक पदार्थ है या कल्पित पदार्थ है जीव निवृत्ति की कल्पना जीव का निमित्त जो बनना नि है तस्य माने निमित्त से सर वस्तुत्व निवृत्ति अनुपति वास्तव में यदि वस्तु हो तो निवृत्ति नहीं हो वस्तु की निवृत्ति नहीं होती है रज्जु में सर्प की निवृत्ति होती है रज्जु की निवृति नहीं होती वस्तु की निवृत्ति नहीं होती अवस्तुत्व जो वो निमित्त यदि अवस्तु है जीव के कल्पना के निमित्त अवस्तु है तो निमित्त अवश्य फिर निमित्त बनेगा ही नहीं अवस्तु के अनिमित्त बनेगा इसलिए जीव कल्पना या जीव कल्पना ही करना मुश्किल है क्योंकि वो जीव के कल्पना का निमित्त को पूछते हैं वस्तु है कि अवस्तु है यदि वस्तु है तो फिर वहां पर सत्य वह आएगा। हो जाएगा निवृत्ति नहीं होगी उसकी नित्य रहेगा और अवस्तु है तो निमित्त बनना ही नहीं है इसलिए जीव कल्पना आया दुर्घटता जीव कल्पना ही कहना मुश्किल है तत्कार्यूता भी कल्पना होना अवकल्पना फिर जीव का कार्यभूत कल्पना जगत की कल्पना जीव निमित्त बना करके एक जगत की कल्पना करना है वो कहां से हो पाए ये पूर्वादि की शंका है तत्कार्यूत जीव कल्पना का कार्यभूत जो जगत है वह भी न अवकल्पित न अवकल्पित अवकल समर्थन नहीं होता तो कल्पना भी ठीक नहीं क्यों कारण ही नहीं रहा ऐसी संकते आशंक दे शंका धर्मकार रूप से शंकाय कहा टिप्पणियां दो तीन एक प्रकार नित्यत्व वो तो निमित्त अगर वस्तु हो या कल्पना नित्य तो होती हो नहीं सकती नित्य तो. कल्पना कभी नित्य नहीं हो सकती जीव कल्पना क्यों नित्यत्व तो ही निर्मोक्ष प्रसंग फिर अगर नित्य है तो फिर वो तो निमित्त जो जीव कल्पना का निमित्त नित्य है तो फिर क्या होगा मोक्ष नहीं होगा कभी जीव ही रहेगा स्थिति आ जाएगी मोक्षा भाव मोक्ष की संभावना नहीं रहेगी दुर्घट द्वार मान दुरूप द्वार सुखे न उत्पादितुम शक्य थे तो दुरुपा बड़े मुश्किल से माने उसकी सिद्धि की जा सके उसको दुरुपा खल प्रत्यय लगा हुआ है दुर्घटना दुरुपसर्ग है तो सुख श्रा कृत्य फल ऐसा शूद्र है खल प्रत्यय है दुरुपादक कहा गुरु उपादक उसका उपादन करना मुश्किल है जीव के कल्पना ही मुश्किल है और उसके भी कार्य की कल्पना फिर कहां से होगी जगत की कल्पना जो अबा कल्पते, अबा कल्पते, अबा कल्पते ये अवकल्पते अवकल्पित अवकल्पते कर्मणी प्रयोग कर दिया कार्य कार कहते का कर्तरी प्रेम ठीक होता अवकल्पते समर्थ हो समर्थ नहीं होता ऐसा कहना चाहिए शैव इन्हें पूछा शैव जीव कल्पना के निमित्त जो जीव को निमित्त बना करके जगत की कल्पना करनी है तो वही कल्पना क्या निमित्त है उसके निमित्त क्या है एक पूछा ठीक है। मैं उत्तरत्वेना शुल्लकाक्षराणी अवतारी व्याच उत्तर रूप से उसके जो प्रश्न किया है जीव कल्पना का निमित्त क्या है वस्तु है क्या अवस्तु इत्यादि करके कहा तो उसको उड़ी पूछना चाहते देखो माया को न वस्तु कहा जाएगा न अवस्तु कहा जाएगा अज्ञान सम्नापि सम्नापि सम्ना पिहयात्मिकानो भिन्ना भी भिन्ना पिघयात्म का नो सांगा भी नंगा पिघयात्म का नो मह था निर्वचनीय माया से कहा उसको न तो वस्तु कहा जाएगा न अवस्तु कहा जाएगा अनिर्वचनीय है वही निमित्त ही है जीव के लिए कहेंगे यहाँ दोनों तरफ से फसाना चाहता है वस्तु है कि अवस्तु है जीव का निमित्त अगर वस्तु हो तो पोक्ष कभी होगा ही नहीं क्यों नित्य रहेगा वो नित्य रहने जीवत्व भी नित्य रहेगा निमित्त जब तक रहेगा तब तक रहेगा ही अगर अवस्तु है तो फिर वह कल्पना हो ही नहीं सकता ऐसा कहा था कि वो वस्तु अवस्तु दोनों से इतर, तब को ही तब तब तत्व है ऐसा दिखाएंगे हम उत्तर शुलताक्षराणी अवतारी से उत्तर रूप से कारि का शब्दावली को उत्तर में देकर के व्याख्या करते हैं दृष्टान्त ना रही थी इत्यादि कहा दृष्टान्त देते हैं पहले क्या दिया देते हैं यथा लोके जैसे लोक में देखा भाष्य में कहा यथा स्वेरण रूपेण अनिश्चिता अनवधारिता एवं एवं अपने रूप से निश्चित नहीं है निर्णय नहीं हुआ है यही है करके ऐसा रज्जु है रज्जू भी है ऐसा निश्चय नहीं है निश्चित नहीं ऐसा रजू है मंदांत कार्य क्यों ऐसा निश्चित नहीं हो रही है मंदअ है मंदांधकार तो वहां कई प्रकार के विकल्प के कारण बन जाती है क्या है क्यों क्या है सर उधर का हारा दंड ही थी का तो वह जो विकल्प उठेगा एक बोलेगा सर्प है उसकी बुद्धि में सर्प बैठ जाती है दूसरी की बुद्धि जलधारा तीसरे की बुद्धि में दंड इत्यादि रूप से विकल्पित हो जाती है रज्जु रज्जू ही उस रूप में दिखाई पड़ती है वहां पर कारण क्या है तो अंधेरा अंधेरे के कारण ऐसा दिख रहा है अनेक अलाव विकल्प विकल्पिता तो, बढ़ती जैसे अनेक रूप से विकल्पित तो मान रूपांतर में दिखाई पड़ती सर्पादी रूप से दिखाई पड़ती बहुत होता है क्यों पूर्वम स्वरूप स्वरूप अनिश्चय नहीं बिधता पहले ऐसा होती है रज्जु स्वरूप का जब तक निश्चय गए ना स्वरूप निश्चय की पहली काल रज स्वरूप का निश्चय होने पर सर्पाजी नहीं दिखेंगे रज स्वरूप का निश्चय से पूर्व अवस्था में सर्पादी रूप से दिखती हो गई बास्ती है इत्यादि का स्वप्न साधारण रूपम रजुत्व के नहीं जो रज्जु है ना जैसे स्वप्न दृष्टान्त भी दे सकते हैं स्वप्न में भी अज्ञान से आत्मा आदृत हो जाता है तो रूपांतर में दिखाई पड़ता है ऐसा ही है स्वप्न साधारण स्वप्न के साधारण रूपये रज्जु तेल तेल दृष्टान में ज्ञान कहा अवधारिता तत्व में बस हो रहे वो तो रज्जु अवधारित नहीं हुई है अवधारित होती तो सर्व रूप में नहीं दिखती रज्जु है करके ज्ञान होता सर्प रूप में नहीं भाषण था तो कैसे हम अनुधारित स्पष्ट करते यही है ऐसा यदि निश्चय होता तो ऐसा ज्ञान नहीं होता ऐसा सर्पादि भाव नहीं होता ऐसे रजुरेव इमेन प्रकार इत्यार्थिक एवं एवं हिति का अर्थ करते हैं इस प्रकार से ज्ञान का अभाव है वहां रज्जुर वज्जुरेब ये तो रज्जु ही है ऐसा ज्ञान यदि होता तो वह सर्व बुद्धि न होती न लाची बुद्धि होती न भूषित्र बुद्धि होती न सर्वबुद्धि अच्छा। उप्त अवधारण राहित्य इस प्रकार का उदाहरण नहीं है रज्जुरे वैसा अवधारण नहीं हुआ उसका अभाव पर कारण हम सोचे उसके कारण क्या है तो वो सूचित करते हैं क्यों ऐसा हुआ मंद अन्धकार है एक कारण दिखाया रज्जु है करके ज्ञान नहीं हो पा रहा है क्यों नहीं हो पा रहा है? मंद अंधकार में पड़ी है राशि एक कार्य प्रसूचित किया मंदअकार मंदा अंधकार में पड़ी रशि है इसलिए उसका निर्णय नहीं हो पाया तो दूसरे रूप में दिखाई दिया रूपांतर में दिखाई दिया रशी को ढक दिया उसने रशी को नहीं ढका रसी में जो रज्जुत्व है उसको ढक दिया वह सर्पत्व दिख रहा है रसी है तभी तो सर्प दिख रहा है ना अयम सर्प बोलते हैं इदम अंश अभी भी है पहले इम रज्जू होती थे अब अयम सर्प हो गया है कितना ही हुआ है तो इलम तो क्यों का क्यों है केवल ऊपर से जो आरोप हुआ है सरपथ तो आ गया है वहां क्या आ गया सरपत्व तो दिख रहा है रजुत तो ढका हुआ है रजुत रज्जू नहीं ढकी रजुत तो ढका रजु तो धर्म ढका क्योंकि तो धर्म तो भी तो है सादृश्य के लिए चाहिए वो तो अगर रज्जू बिल्कुल न दिखे तो सर्प बुद्धि नहीं होती देख रहे पूर्व रज्जु स्वरूप निश्चय प्राग्यवस्था दिया पहले तो मंदअअकार होने से कहा मंदअकार पूर्व पूर्वम निश्चय निश्चय निमित्त स्वरूप अनिश्चय निमित्त इत्यादि कहा था मंदअंधकार कि सर्वधारा विकल्पित होती थी पहले स्वरूप अनिश्चय निमित्त कहीं हुआ रज्जु के स्वरूप निश्चय न होने से ऐसी वृद्धि हो गई सर्वधारादिवृद्धि हो गई कहा पूर्वम माने रज्जुस्वरूप और निश्चया प्राग अवस्था है पूर्वम शब्दभाष्यवस्कार था रजु स्वरूप के निश्चय होने से पूर्व अवस्था की बात है उसमें क्या दिखाई पड़ेगी सर्पाधी रूप दिखाई दे रही है सर्पाधी कल्पनायान्वय वितरिये के सम उपादानों को क्षति कल्पना में तत्सत तत्सत्व तद अभावे तद अभाव उपादान दिखा दे क्या अंधकार अंधकार होने पर सर्पादी दिख रहे हैं और अंधकार होने पर सर्पाजी में दिखेंगे अंधकार को वहां दिखाया है ये दिखाया सरकारी कल्पनाया अन्वय विद्रेय का सिद्धम उपादान स्वरूप इत्यादि का स्वरूप अनिश्चय निमित्त स्वरूप का अनिश्चय है अज्ञान है अज्ञान के कारण ऐसा हुआ अच्छा तो देव विद्रेय के द्वारा विमृत है जैसे किसी को भी अन्य दृष्टान्त देकर के सिद्ध करते हैं कैसे वितरण दृष्टान देते हैं यही यदि ही इत्यादि का यदि ही पूर्वन रज्जु स्वरूपेण निश्चिता सदि पहले ही रज्जु का निश्चय हुआ होता ऐसी स्थिति में तब क्या होता न सर्पाधि विकल्प अभिष्य सर्पाधि विकल्प न अभविष्य सर्पाधि विकल्प खड़े नहीं होते वो ये व्यतिण दृष्टान्त दिया वो तो का अज्ञान है, इसलिए के अज्ञान है है। दिख रहा के के निमित्त बन नि दता अवयेश तदूपेण निश्चिषु सर्पादिकल यथा नोपल्य पूर्वर्ती रज्जुस्वूपेण निश्चिते नाशो यथा तथा रज्जुअा सवती यकल रज्जु के अज्ञान से होता है जय श्री देवदत्त एक व्यक्ति है उसका हस्तादी अवय शु उससे कोई हाथ पैर आदि अवयव जाए उसको कभी भ्रम नहीं होगा कि यह सर्प है निश्चित है मेरे हाथ है मेरे पैर हैं क्या निश्चित है उसको देवदत्त हस्तादि हस्तादी अवयवेश देवदत्ता का जो हाथ आदि अवयव जो शरीर का अवयव हैं कभी भ्रम नहीं होता उसको ये दूसरा है करके नहीं समझेगा अभी तदरूपे निश्चित है उसी रूप से हाथ को हाथ समझ रहा हो पैर को पैर ही समझ रहा है ऐसी स्थिति देव सर्पादी विकल्प ऐसा न उपलब्ध है उस स्थिति में सर्पाधिक विकल्प खड़ा नहीं होता उसमें उपलब्धि नहीं होती कभी सर्प नहीं समझता हाथ को क्यों तो पहले निश्चित है मेरा हाथ है तथा पूर्ववर्ती ने अभी उसी प्रकार सामने जो पड़ा है पदार्थ रशी आदि जो भी है पूर्ववर्ती अभी रज्जु स्वरूप निश्चित है अगर पूर्वर्ती पदार्थ तो रज्जु है किन्तु तो रज्जु स्वरूप से निश्चित होता तो सर्पादि विकल्प नहीं होता कहा वर्तनी पूर्वी सामने जो परार्थ पड़ा है एक उसमें रज्जु स्वरूप अगर निश्चित है रज से निश्चित हो जाने पर ना असौ विकल्प न कुछ तो सर्पादी विकल्प नहीं होता असौ माने विकल्प नहीं होता नुक्त असौ विकल्प अयुक्त वो विकल्प होना माना तो सर्पादी दिखना संभव नहीं अगर रज्जु निश्चय होता को एक तथा रज्जु अज्ञानादेव स्वती है वो जो सर्पाली विकल्प जो होते हैं सबा विकल्प क्यों होता है रज्जु के अज्ञान से होता है दृष्टान्त हो गया उपपादित दृष्टान्त अनुप्ञा दार्टान्तिकम अभिधान शत्रुभा तो सिद्ध किया है दृष्टान्त जिसको रज्जु को रज्जु में सर्प क्यों दिखता है तो रज्जु के अज्ञान से दिखता है रज्जु तो का अज्ञान क्यों तो है, है तो मंद अंद्रात है मृत्यु के अज्ञान से सर्ववासता है सर्वबुद्धि होती है ये दृष्टांत उपवादित दिया उसको अनुवाद करके दाष्टान्तिकम सिद्धांत में कहना है इस आत्मा ही सब कुछ हो जाना है दाष्टान्तिक सिद्धांत है उसके दाष्टान्तिकम अभिदलाना, कथन करते हुए सिद्धांत का कथन करते हुए चतुर्थ पाद अर्थम आह आत्मा विकल्पित चतुर्थपाद है उसी प्रकार आत्मा भी विकल्पित हुआ है कहते हैं इत्यादि पर ये दृष्टान्त हो गया रज्जु के अज्ञान से सब बुद्धि हो जाती है ठीक इसी प्रकार अपना अज्ञान से संसार बुद्धि होती है, है। तद्वत उसी प्रकार जैसे रज्जु सर्प रूप में दिखाई पड़ना है वो अनर्थ अनर्थ रूप में दिखाई दे रहा है ठीक इसी प्रकार हेतु तो फलादी संसार जो कर्तृत्व भक्तृत्व रूप संसार है करता बनना भोक्ता बनना ये ज्वी है साध्य साधन रूप संसार है ज्वी है तब तद हेतुफलादि तो संसार है हेतुफलादि तो स्वरूप तो संसार है संसार धर्म अनर्थ संसार धर्म ही अनर्थ है इससे विलक्षण है आत्मा अगर वो विलक्षण रूप ज्ञान होता तो संसार नहीं दिखता हे कहा तदत हेतुफलादि संसार धर्म अनर्थ विलक्षणत या आत्मा उसे विलक्षण होने से स्वयं विशुद्ध विज्ञप्ति मात्र सत्ता अद्वैय रूपेण अनिश्चितत्व इस रूप से अद्वय रूप से आत्मा अनिश्चित है संसार धर्म जो कर्तव्य है उसे विलक्षण रूप से आत्मा निश्चित नहीं है विशुद्ध विज्ञान विज्ञप्ति मात्र सत्ता अद्वैय रूप से निश्चित होता तो ऐसा नहीं होता कर्तवृत्ववादी नहीं दिखता संसार धर्म नहीं दिखता इसलिए जीव प्राण आदि अमतभाव बेर आत्मा भी है इसी पर जीव आदि प्राण आदि नाना प्रकार अनेक रूप में ये आत्मा भाषित हो रहा है जैसे रज्जू अनेक रूप में दिखाई पड़ती है जानकाल में सभी को एक ही दर्शन नहीं होगा किसी को सर्प रूप में किसी को जलधारा रूप में किसी को लाठी रूप में किसी को भूषित्र रूप में किसी को माला रूप में न जाने क्या क्या वहां दिखाई पड़ेगा और एक दूसरे अपने को सत्य मानेंगे मैंने जो देखा वही सत्य है आपने जो देखा गलत है ये सत्य करेंगे करने की कोशिश करेंगे ऐसे ही चलेगा ठीक है मेरे। श्वेन नाने वो आत्मा में श्वेन विशेषण श्वे दिया क्या है श्वेन? ठीक है हेतु फलादी इत्यादि शब्द देना। ना तो हेतु फलादि जो दिया ना हेतु फल मानी साथ ही साथन आप संसार है आदि से क्या कर्तृत्व भोक्तृत्व रुद्वेश कर्तृत्व भोक्तृत्व रारुद्वेश इस रूप में आत्मा दिख रहा है अज्ञान के महिभा जैसे ऋतु सर्पादी रूप में फांसी है उसी प्रकार आत्मा ये ये हेतु तो फलादि से आदि से लेना कर्तृत्व तो, भोक्तृत्व तो, राम जो आदि अनेक धर्म दिख रहा है, है। इसलिए आदि दिया तो स्पष्टीकरण है। करते हैं स्वेन विशुद्ध विज्ञप्ति मात्र सत्ता आत्मा तो ऐसा अपने विशुद्ध विज्ञान स्वरूप ही उसकी अस्तित्व है ऐसा आत्मा है ना श्वेन माने अनापित अपना जो स्वरूप है उसका अनारोपित स्वरूप क्या है विशुद्ध विज्ञप्ति मात्र सत्ता वाला है ऐसा आत्मा है वो विज्ञप्ति विशुद्धत्व तो ज्ञान में विशुद्ध कहा विशुद्ध विज्ञप्ति विज्ञप्ति का विशेषण है विशुद्ध तो क्या है वो जर्मादिराहित्यम जर्मादिरत है आत्मा का स्वरूप ऐसा है जन्मादिराहित्यम आकारांतर शून्यत्म और उसके कोई आकार प्रकार भी नहीं है यही है उससे विशुद्ध विज्ञप्ति स्वरूप आकारादि से रहित है कोई आकार नहीं ऐसा नाम रूप रहित है तन्मातृत्व से करता कर ते विज्ञप्ति सत्ता मात्र है वो आत्मा तम अयुक्तम सामान्य विशेष भाव आदि आशंका ये नैयायिकों की शंका है नैयायिक शंका करके महाराज आत्मा सुखी दुखी ऐसा होता है सुख आदि धर्म है वहां विशेष है हाँ सामान्य विशेष विशेषण विशेष दो भाव में रहता है सामान्य विशेष भाव है इत्यादि, शंका करेगा पर मात्र तो है परमात्र विशुद्ध विज्ञप्ति स्वरूप मात्र कहना ठीक नहीं आत्मा को नहीं करेगा सामान्य धर्मधर्मी भाव है सुखादि धर्म है उसमें आत्मा धर्मी बनता है मैं सुखी हूं बोलता है मैं सुखी हूं दुखी हूं इत्यादि बोलता है धर्मधर्मी भाव है इसलिए विशुद्ध विज्ञप्ति स्वरूप मात्र कहना ठीक नहीं करके शंका उठाया नैया उसके उत्तर में आया सत्ता केवल अस्तित्व तो मात्र है वो कोई धर्मधरी भाव नहीं है नहीं ये वास्तव में कहा एक दो टिप्पणी तन्मात्र आत्मा ने एक सतमात्र आत्मा अयुतत्व ये नैयाय कहेगा कि विशुद्ध विज्ञप्ति स्वरूप मात्र कहना आत्मा को ठीक नहीं है क्यों सामान्य विशेष भाव धर्मधारी भाव है वह सामान्य धर्म विशेष धर्म क्या सामान्य धर्म कहता है धर्मधारी विभाव आदित्यर्थ सामान्य विशेष भाव का अर्थक टिप्पणी में कहा धर्मधारी भाव है तार्किक मत यह नहीं था, ये जो कहा टीका में यह तार्किक मत से कहा है मैंने नैयायों के मत से कहा है मैं सुखी हूं दुखी हूं इत्यादि बोलता है सुख दुख आत्मा में है तो कहा वो विशुद्ध विज्ञप्ति स्वरूप मात्र है वो तार्किक मत के द्वारा ये कहा सामान्य विशेष आदि सत इसलिए टीकाधार में कहा सबका मात्र बोल दिया उसमें कोई धर्म धर्म भाव नहीं है केवल अस्तित्व तो मात्र है ठीक है न तो तन्य अस्थि सुखम एक महत्व विषय थी उसमें कोई सुख या दुख कुछ भी नहीं अन्य वस्तु तो कुछ भी नहीं आता है सुख दुःख कुछ भी नहीं, नहीं। विषयजन्य सुख है ही नहीं वो तो स्वयं सुखरूप है सुख दुःख धर्म नहीं रहते हैं स्वरूप सुख धर्म नहीं उसका वो स्वरूप ही है न तो तत्व आत्म नहीं उस आत्मा में न तो अंत अस्थित अन्य सुख विधि अंदर कोई सुख आदि कुछ भी नहीं है यही मान करके विश्लेषण लगाते हैं अद्वै रूपेण अद्वै रूप से है द्वैताभाव अद्वै रूप से है सच्चिदानंद अद्वैयात्मा अविद्यालष द्वैतम देखो भाई ये द्वैत क्या चीज है सच्चित आनंद स्वरूप जो अद्वय आत्मा है उसके जो अविद्या है अज्ञान आत्मा के अविद्या आत्मा न अविद्या आत्माद्या शुद्ध सच्चिदानंद अद्वय जो आत्मा उसकी जो अविद्या है माने अज्ञान है उसके अज्ञान के द्वारा जो फैला हुआ है द्वैत जब तक आत्मा का अज्ञान है तब तक जगत दिखता है ऐसा है सच्चिदानंद अद्वैय आत्मा का जो अविद्या है अविद्या अविद्या आत्मा का जो अज्ञान है उसके द्वारा विलसित है फैला हुआ है जगत द्वैतम यह द्वैत ऐसा ही क्षेत्र प्रमाण अनुसूचाई थी ये जो प्रमाण सूचना करते हैं कि मैंने अद्वैय जो सचिदानंद अद्वय आत्मा का अज्ञान है उसके द्वारा विजृंबित है फैला हुआ है ये जगत इसके लिए प्रमाण सूचना देते हैं इसी एस सिद्धांत कहा यह के केवल ये की बात नहीं है कोई भी उपनिषद आप देखेंगे सारे उपनिषदों का सिद्धांत यही निर्णय यही है जगत जो है सारे उपनिषद यही बोलते हैं कि आत्मा के अध्ययन से जगत होता है ठीक है अद्वैत श्रुतयावत तत्र तत्र उपलब्ध देखो भाई अद्वैत श्रुतियां उन स्थानों में पाए जाते हैं नेहना नास्तिकिंचना सदैव सौम्य दिग्शी क्य दीयम आदि आदि बहुत सारे स्थानों में है अद्वैत श्रुतया अद्वैत श्रुतियां जो है ना अद्वैतवादी श्रुति तथा उन उपनिषदों में वह पुष्व स्थान में पाए जा उपलब्धि होती है अद्वैतवादी श्रुति और यही द्वैत में बहुत इत्याद्यास और ये द्वैत को बताने वाली श्रुति जो होती है ये द्वैत द्वैत में द्वैत जैसा हो जाता है जब जब द्वैत जैसा वज इव लगा के बोलती है श्रुति योदी इत्यादिया द्वैत तत्प्रतिभाषयोर वृषात्व आवेदय श्रुत यह श्रीयंत दो प्रकार की श्रुतियाँ सुनाई पड़ती है अद्वैत श्रुति उन्होंने स्थान में पाए जाते है। और में हैं और यही द्वैत में बहुत बहती द्वैतवादी जो श्रुति है इत्यादि श्रुति द्वैत तत्प्रतिभाषर द्वैत और उसके जो भाषण ये दोनों के दोनों वृषात्व आवेदय तेनो दोनों वृषात् कथन करते हुए आवेद युत सूर्य इस प्रकार से श्रुतियाँ सुनाई पड़ते हैं तेरह अद्वैतम तत्व इसलिए अद्वैत भी वास्तविक है वैतम अविद्या विज्रमित प्रमाण सिद्धम द्वैत जो है अविद्या के द्वारा ही है जब तक अविद्या है अज्ञान है आत्मा का तब तक द्वैत है यही तो सिद्धों का ये प्रमान प्रमान ये है ये सारी स्मृतियों का ये प्रमाण स्मृति प्रमाण से यही है ये बताएगा अग्ठी का में टिप्पण आत्म आत्मव्याप्ति मत एक है हो गया होगा अविद्या जीव कल्पना होता पूर्व पूर्वकारिका में अविद्या के कारण से जीव जीव कल्पना कर पाता है अपना ज्ञान नहीं है उसको अपना स्वरूप का बोध नहीं है इसलिए संसार रूप में तत्ता भूत रूप में पाता है संस... अविद्या जीव कल्पना अविद्या के कारण से जीव कल्पना हो गई जीवत्व आया शुद्ध आत्मा में जीवत्व क्यों अज्ञान के कारण अगर शुद्ध आत्मा का बोध होता तो जीवत्व की कल्पना न होती अविद्या अविद्याता जीव कल्पना अन्वय दिया अविद्या सत्य जीव सत्तम जीवत्व सप्तम जैसे रज्जु होने पर सर्प होता है ठीक इसका तब तदेव इदानी विद्रेय के मुख्यंत्र से उसी वो अविद्या के अभाव होने पर जीवत्व भी नहीं रहेगा ये विद्रेह तदभावे तदभाव इस रूप से इश्कारी इस कारिका में देखा जाते हैं अखारे कार में निश्चितायाज्ज्वा विको भी, भी निवर्तते रज्जुरवे चावैतम तद्वत् आत्मनिश्चय निश्चितायाज्ज्वाम विकलो भी निवर्तते रज्जु रेवेट अद्वैत तद्वत आत्मा भी निश्चय यथा रज्ज्वाम निश्चितायासे रज्जु के निश्चय हो जाने पर नाया सर्प इज्जु ऐसा बुद्धि हो जाती है जब अधिष्ठान का ज्ञान होगा जहां सर्प बुद्धि हो रही थी जब रज्जु बुद्धि होगी प्रकाश आदि के सहारे से रज्जू का ज्ञान होने वाला निश्चित हो गए ये रज्जू ही है रज्जुरे भैया ऐसा ज्ञान हो गया प्रकाश आदि का सहारे से ऐसा हो गया अज्ञान हट हर गया हरेरा हट हर गया टॉर्च आदि के कारण यथा रज्जुआम निश्चित आयाम इस अवस्था में रज्जु के निश्चय हो जाता है उसका काल में विकल्पों विनिवर्त थे जो सर्पाधिक भाग रहे थे निवृत्ति हो जाती है बोलेगा पहले तो अयम सर्प बोलता था और यम रजु नायम सर्प यम रज्जु ऐसा बोलेगा यह सर्प नहीं है रज्जु है ऐसा कहेगा जब विकल्प है सर्प आदि विकल्प की निवृत्ति हो जाती है जो जो कल्पना हो रही थी सबकी निवृत्ति हो जाती है रज्जु के निश्चय होने का ठीक रज्जु रह गए थे अद्वैत अद्वैतम वहां अद्वैत सिद्ध हो जाएगी रज्जु सिद्ध हो जाएगी कल्पना काल में कई कल्पित हो गए थे एक जा रहा था सर्प एक बोल रहा था जलधारा एक बोलता था लाठी एक बोलता था भूषित्र एक बोलता माला ना कितने विकल्प खड़े हो गए थे वहां किंतु तो, रजुरेव की अद्वैत हो उस काल में जब रज्जू का ज्ञान होगा तो वहाँ अद्वैत की सिद्धि होगी रज्जू ही एक ही रज्जु की सिद्धि होती है रजुरेवर ऐसे बोलेगा न तो अन्न अन्य कुछ नहीं खा ये तो रज्जु ही है ऐसा ज्ञान अद्वैत का ज्ञान होता है अद्वैत माना रज्जु में अद्वैत एकत्र दिखाई पड़ता है ठीक इसी प्रकार तद तद्वत आत्मनिश्चय उसी प्रकार जिस काल में यह शुद्ध बुद्ध आत्मा है विज्ञप्ति शुद्ध आत्मा का ज्ञान होगा शुद्ध आत्मा का ज्ञान होगा अनुष्ठान जहां ये जीवत्व तो की कल्पना हो रही है उस आत्मा का ज्ञान होगा आत्मविनिश्चय निश्चित निर्णय होने पर उसी प्रकार विकल्प की निवृत्ति होगी जीवत्व समाप्त हो जाएगी ठीक है रजुरे वै रज्वां रज्वान आयाम जब ये रज्जु है करके रज्जु निश्चित होगी रज्जु का ज्ञान हो गया पूर्ण रूप से ऐसी स्थिति में तद अज्ञान रज्जु का अज्ञान की निवृति हो गई निवृत्ति होने से तदुत्थ सर्पादि विकल्प उस अज्ञान से उत्पन्न जो सर्पादि विकल्प थे रज्जु के अज्ञान से उत्पन्न तदुत्थ उससे उत्पन्न हुए जो सर्पादि विकल्प है जिद्य सर्वथा निवर्त हर प्रकार से निवृत्ति हो जाती उसके अवसर पर उसका गंड भी नहीं रहेगा एक अंश भी नहीं जाएगा रज्जु मातरम के अवशिष्ट उस काल में केवल रज्जु ही शेष बचती है रज्जु के ज्ञान काल में रज्जू के अज्ञान काल में अनेक रूप दिखाई दे रहा है रज्जु के ज्ञान काल में रज्जु ही शेष बचता है बचती है बाकी कोई नहीं मैं सरपाजी कुछ नहीं होगा यम रज्जु ऐसा ज्ञान, ज्ञान होगा तब उसी प्रकार समझ रहा हूँ आत्मनि स्रोतो निश्चय आत्मा का ज्ञान होगा श्रुति से श्रुति संबंधी निश्चय मेरा नाथ कि आदि जो भी श्रुतियां हैं आत्माचारी उत्तरण देंगे आत्मा का निश्चय होगा स्त्रोत निश्चय है अपने अटकलबाजी से आत्मा का निश्चय होना नहीं है श्रुति के बातों को सहारा लेकर के चलेंगे स्रौत निश्चय है श्रुति संबंधी निश्चय है श्रुति संबंधी को स्रवत कहा तस्प्रत्य लगा रहेगा श्रुते आयम अयम स्रोतः निश्चय श्रुतियों का है श्रुति के द्वारा निर्णय लेना होगा ऐसा तब इसी प्रकार जैसे रजू का ज्ञान होने पर रज्जु ही रह जाते हैं सर्वाधि भाग जाते हैं निवृत्त हो जाते हैं ठीक इस प्रकार आत्मा ने स्रौत निश्चय यदासब आत्मा में शुद्ध आत्मा में स्रौत निश्चय एक विवाद आदि आदि जो श्रुतियों के माध्यम से निश्चय होगा जब तब निश्चय प्राप्त हो तदा तब सर्वस्य आत्मा विद्या कल्पित से फिर सारे के सारे आत्मा के अज्ञान से आत्मा विद्या ने आत्मा अविद्या आत्मा के जो अविद्या है आत्मा अविद्या आत्मा विद्या ष्ठी समास करके रखना आत्मा के अज्ञान से कल्पित जितने भी थे जीवादि जीव से लेकर संसार आदि जितने भी कल्पित थे जीवादि विकल्प से जीवादि जो विकल्प है आत्मा के अज्ञान से थे वह के सब व्यावृत्ति व्यावृत्ति हो जाती है जैसे रज्जू के ज्ञान होने पर सर्पादी की व्यावृत्ति हो जाती है ठीक इस प्रकार आत्मा शुद्ध आत्मा में पूरी आत्मा का ज्ञान हो जाने पर वो ज्ञान किसी होगा स्मृति के माध्यम से होगा अज्ञान हट जाएगा जैसे वहां पर रज्जु के अज्ञान था तो उसको अंधकार था निमित्त बना था उसके लिए टॉर्चा आदि चला गया रज्जू का ज्ञान हो गया ठीक इसी प्रकार यहां भी स्रोतादी के द्वारा जब होगा तो क्या होगा तो जीवादि विकल्पना भी आवृत्ति होने से अद्वैत में अद्वैतम एवं आत्मत्व ऐसे थे अद्वैत आत्मा ही शेष बचता है जैसे रज्जू के ज्ञान काल में जितने भी विकल्प थे सब निवृत्त होकर के अकेली रज्जु बचती अद्वैत रज्जु बचती है ठीक इसी प्रकार जब आत्मज्ञान होगा उस स्थिति में क्या होगा स्मृति के माध्यम से होगा तो सारे के सारे विकल्प की निवृत्ति होगी जीवत्व आदि विकल्प तट तृत्व संसार धर्म समाप्त हो जाएगा परिश होगा तस्मात आत्मा विद्या विजृंभता ये जो कल्पना जीव कल्पना, जीव कल्पना जो है आत्मा के अज्ञान से खड़ी है आत्मा का जब तक ज्ञान तब तक तो जीवत्व तो की कल्पना है आत्मा का ज्ञान होगा तो जीवत्व तो कल्पना समाप्त हो जाती है तस्माद एक कारण से सिद्ध हुआ आत्मा विद्या विजृता आत्मा के अज्ञान से खड़ी है कल्पना जीवकल्पनाथ दृष्टांत भागम में व्याद्यस्ट दृष्टान्त भाग के भाषण में व्याख्य है दृष्टान्त क्या रज्जु का दृष्टांत किया जैसे रज्जु के निर्णय हो जाने पर सर्पादी विकल्प की निवृत्ति हो जाती है रज्जु मात्र एक बच जाती है ये दृष्टांत है कार्य ज्ञान उसको पहले देखने वाष्य रज्जुरेवा निश्चय जब रज्जुरेवासा निश्चय हो जाएगा रज्जु ही है ये सर्पादी नहीं है ये रज्जु है ऐसा ज्ञान होगा निश्चय होने पर ज्ञान होने पर सर्व विकल्प निवृत्त हो सारे के सारे जितने भी कल्पना हो रही थी हर कल्पक के आधार पर अलग अलग कल्पना हो रही थी वहां रजू में कोई सर्प बोल रहा था कोई जलधारा बोल रहा था कोई एस टी बोल रहा था कोई माला कोई भूषित्र इत्यादि कह रहा था सबके सब विकल्प की मृत्यु होगी एक साथ ठीक इसी प्रकार यहां भी जितने भी अनर्थ धर्म कर्तृत्व भौक्तृत्व आदि धर्म लगाया हुआ है सब हट जाएंगे आत्मज्ञान होने क्यों आत्मज्ञान कैसे होगा से श्रुतियों हो सुर्ति के माध्यम से होगा अटकलबाजी से नहीं होगा भाषण रज निश्चय सर्व विकल्प निवृत्त हो सारे विकल्प निवृत्त होने पा रहे इत्यादि रजादेदम यथा जैसे ये दृष्टांत हो गया उसी प्रकार कहेंगे तदवत इत्यादि प्या करो थी तद्वत आत्मनिश्चय चतुर्थ बाध है उसकी व्याख्या करते हैं तथा बादश्य ने कहा तथा नेति नेति ये केवल आत्मा को बचाने वाला ये तो सबका निषेधकार क्या दीपसा है तार्स ना व्याप इच्छा दीपसा संपूर्ण को लेने की जो इच्छा होती है उसको दीपसा बोलते हैं जैसे प्रति वृक्षम सिंचती ऐसा बोल देता है और विभाव समाज करते हैं प्रतिवृक्षम माने कितना वृक्ष सिंचाई करता है बगीचे में जितने सबकी रूप सेंचाई करता है सारा संसार की तो नहीं बन पाएगा किन्तु बगीचे में जितने हैं, सबकी सिंचाई करता है पृथ्वी वृक्षा करता है इस प्रकार यहां दिशा। अथवा मूर्तामूर्त दो स्वरूप की चर्चा है ऊपर में जहां नेति ने आता है दे बा ब्रह्म देवर्तम जय बातम चय इत्यादि प्रकरण है ये एक मूर्त रूप है एक अमूर्त रूप है, है कहा वो दोनों का निषेध करते हैं मूर्तामूर्त का निषेध करते हैं मूर्त से लेते हैं पृथ्वी जल तेज और अमूर्त से वायु आकाश निषेध करते हैं यह स्मृति है जो आत्मा का ज्ञान के लिए स्मृति है नेती नेती। ना निय ना नीति कोई भी नी पकड़ो ये आत्मा है क्या ना ये आत्मा है ना ऐसा एक एक करके एक एक करके का विषेष में जो विशेष का अवधि रूप से रहेगा तो आत्मा सिद्ध हो जाएगा वहां बोलना नहीं पड़ेगा सर्व संसार धर्म शून्य प्रतिपादगा एक कर्तृत्व है इसमें न भोक्तृत्व है न ऐसा न इति न ईटी न ईति ऐसा चलेगा ये सर्व संसार धर्म संसार धर्म एक अर्तव्य संसार धर्म ये जो अनर्थ है सर्व संसार धर्म शून्य कोई धर्म नहीं आत्मा नहीं धर्म के आत्मा शून्य प्रतिपादक शास्त्र ऐसे प्रतिपादन करने वाले जो शास्त्र है वो कौन है श्रुति ऐसी श्रुति जो है शास्त्र जनित उस शास्त्र से उत्पन्न जो विज्ञान होगा हम ब्रह्माष्टमी में जब पहुंचेगा व्यक्ति ये विज्ञान होगा यानी तो विज्ञान सूर्य आलोक है उस शास्त्रों से उत्पन्न जो विज्ञान है ब्रह्मातार वृत्ति वही सूर्य है वही सूर्य का आलोक वही है वो प्रकाश वही है जैसे अंधेरे में रस्सी को जानने के लिए टॉर्च आदि की जरूरत है यहाँ भी प्रकाश की जरूरत ज्ञान रूपी प्रकाश चाहिए आलोक कृता आत्मिश्चय ऐसे आलोक के द्वारा ज्ञान रूपी आलोक ज्ञान रूपी सूर्य उसका जो आलोक है प्रकाश है उसके द्वारा आत्मा का निश्चय हो, जा हो जाता है ऐसा हो जाता है तो कई सुर्तियां शुर। कौन है तो देते हैं आत्मा ये आत्मवीरम सर्वम ये सब कुछ आत्मा ही तो है ऐसा कहते हैं। बाब समाधि अथवा जो घटा है मिट्टी ही तो है सब कुछ मिट्टी ही तो है जितने भी मिट्टी से बने थे मिट्टी ही है ऐसा इस प्रकार आत्म आत्मा आत्मैव एव इवम सर्वम एवं सर्वम आत्मा ये सब आत्मा ही है आत्मा बने ये बाद समानदिकरण होता है इसको बादना है आत्मा में दृष्टि बनाना जैसे चौदह स्थानू बोलते हैं रात्रि में चोर बुद्धि हो गई थी प्रात काल देखा तो ठूठ है वो तो मुझे चोर बुद्धि हुई थी चोर नहीं वो ठूठ है ऐसा हो जाता है एक बच जाता है एक रह जाता है रात्रि में एक ही बुद्धि थी चोर बुद्धि सुबह हो तो गया ठूठ बुद्धि इसको बाद समानिकरण चौरस कहा प्रथम अभिव्यक्ति है दोनों समान अधिकरण है बाद समाधिकरण वैसे इधम सर्व आत्म ये जो कुछ भी है आत्मा ही तो है जैसे सर्पादि जो भी है वो क्या है रज्जु ही तो है बा सर्पादि का बाद होना रज्जु वही और भी कहा अपूर्व अनपरो अनंतरो जिसका पूर्वव नहीं होता उसको अपूर्व रहता है कारण नहीं है कारण रहित है पूर्व है उसके पूर्व में क्या है मृत्यु आदि है और आत्मा अपूर्व है उसके पूर्व में कुछ नहीं है कारण नहीं है पूर्व में कारण होता है अनपर अपरो अपारा न अपारा अनपरह कार्य है जिसका उसको अपर बोलेंगे और जिसका कार्य न हो वो अनपर माने आत्मा न किसी का कार्य बनता है न किसी कार्य बनता है आत्मा उसका आत्मा अनंतरा उससे भिन्न भी कोई नहीं है अंतर माने भिन्न होता है छित्र होता है दूसरा होता है वो भी नहीं है अनंतरा हवाई है बाहर भी नहीं अंतर माने छित्र भीतर बाहर भीतर भी नहीं कर सकते हैं व्यापक भ्या, है बाहर भीतर तो परिचिन्न वस्तु का होता है यहाँ जैसे हमारा शरीर है परिचन्न है तो यहां है तो बाहर नहीं है बाहर है तो यहां नहीं है ऐसा आप मानेंगे व्यापक सबाइया व्यंतरो अजय कहा वो बाहर भीतर सर्वत्र भरा हुआ है अजन्मा है इत्यादि सुर्ति बोलती है और भी कहती है सुर्ति अजरो अमृत अजरो अमर ओ अमृत अमृतो अभय एक इत्यादि दि श्रृतियां अजर है कभी वृत्त नहीं होता आत्मा अमर है मरता नहीं आत्मा अमृत है अमर है, है इत्यादि और अभय है भाई है मान अवस्था में पहुंचने के कोई भाई भी नहीं एक बात हैद्वय एक ही है अद्वय है एक ही है एवकार भी है और अद्वय भी है मेरे स्वगत सजातीय विजातीय तीनों भेदों से रहित है अन्य वस्तुओं में तीन प्रकार के भेद दिखाई पड़ते हैं स्वगत भेद हमारे शरीर में हमारे भेद शरीर का ही भेद है एक दूसरे हाथ शरीर है नहीं है भेद है हाथ का भेद है शरीर में सिर का भेद है शरीर में एक एक का भेद का एक एक का भेद आएगा स्वगत भेद होता है सजातीय भेद एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य में भेद है ये मनुष्य ये मनुष्य नहीं ये वो अलग है ये सजातीय भेद विजातीय भेद पशु आदि में है तो विजातीय भेद है वह का नहीं है तो जो देश काल वस्तु परिचन्न वस्तु होते हैं उनमें स्वगत भेद सजातीय भेद विजातीय भेद ये तीन भेद होते हैं आत्मा में कोई भेद नहीं एक होगा आदि से समझाने जातीय विजातीय स्वगत भेद के लिए पंचदेशिका में, में कहा है वृक्ष ने दिखाया ने श्लोक में कहा वृक्ष से स्वगतो भेद पत्र पुष्प फलादित वृक्षांतरात सजातीय विजातीय शिलाित पंचदशिका ने कहा है वृक्ष में अपने का स्वयं का भेद है किससे भेद है पत्ते का भेद है पत्ता वृक्ष मान वृक्ष पत्ता नहीं है शाखा वृक्ष नहीं है ऐसा भेद आ जाता है वृक्ष से स्वगतो भेद स्वगत एक ही है वो एक अवयगत भेद आ जाता है क्या पत्ते को वृक्ष कहेंगे क्या शाखा को नहीं क्या फल फल को कहेंगे वृक्ष नहीं वृक्ष स्वगतो भेद वृक्ष का स्वगत भेद जो होता है वृक्ष में पत्र पुष्प फला देता है पत्र से भेद है पुष्प से भेद है फल से भेद है इत्यादि शाका से भेद इत्यादि आएगा और वृक्षांतरात सजातीय एक वृक्ष का दूसरे वृक्ष पे भेद होता है वो सजातीय भेद है एक ही जाति के हैं क्योंकि यह वृक्ष ये वृक्ष नहीं है ऐसे बुद्धि जाती है सजातीय भेद होता है वृक्षांतराध सजातीय विजाती शिलादिता पत्थर में जो पत्थर का भेद आएगा शिलादि का भेद पत्थर आदि का भेद जो वृक्ष में आएगा विजातीय भेद है इसी प्रकार हमारा शरीर में ऐसे स्वगत भेद विगत भेद सजातीय विजातीय तीनों मिलेगा स्वगत भेद हाथ आदि का भेद आएगा हमारे अवयव हैं उनका भेद आ जाता है और ये शरीर में और सजातीय भेद एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का भेद आता ही है ये, ये नहीं है ऐसी बुद्धि हो जाती है और विजातीय भेद पशु आदि के साथ है मनुष्य इतर के साथ भी जाती है भेद है।, है, है ये होते हैं परिचन्न देश काल वस्तु परिचन्न वस्ते ऐसी होते हैं वित्वीय ऐसा नहीं होता है वो द्वैत में होगा लोहा किंतु तो यहाँ कहा स्मृति में एक एव अद्वय ऐसा कहा वो एक ही है और एव भी है और अद्वै भी है एक आने से आती भेद का निषेध हो गया एवं लगाने से सो तो भेद का निषेध वल लगाने से वहां पर सजातीय वेल भी नहीं है और अद्वैय से विजातीय वेद भी नहीं है एकम एक ऐसा हैं ऐसा है सजातीय विजातीय स्वगर्ध वेल का निषेध के लिए तीन शब्दों का प्रयोग होता है एकम एव अद्वितीय तीन शब्द एकम एव अद्वितीय तीन शब्दों का प्रयोग दिखाया है अच्छा इत्यादि श्रुतियां उस आत्मा के ज्ञान काल में द्वित जितने भी कल्पना का अभाव हो जाता है संसार, संसार धर्म की निवृत्ति होती है दिखाते हैं सर्वस्या संसारात्मकों धर्म से आत्मनी आरोपित सत्वावेदक ये निषेधशास्त्र जितने भी सत्यसब्द संसार हैं आत्मा, आत्म धर्म से जो संसार आत्मा धर्म है संसार स्वरूप धर्म है जितने भी संसार कर्तृत्व भक्तृत्व आदि धर्म है संसारात्मनो संसार रूप संसार धर्म जितने भी हैं संसार आत्मा का तो नहीं माने संसार स्वरूप या आत्मा माने स्वरूप संसार रूप धर्म है कर्तृत्व वक्तृत्व आदि धर्म जितने भी हैं धर्म आत्मा ने आरोपित से सबके सब ये आत्मा में आरोपित है शुद्ध आत्मा में आरोपित है अज्ञान का में आरोप किया जा रहा है जैसे अज्ञान काल में रज में सर्व का आरोप होता है उसी काल में उसी प्रकार शुद्ध आत्मा में सारा कर्तृत्व भक्तृत्व तो आदि कर्म आरोपित है जीवतवादि धर्म आरोपित है आरोपित श्या असत्वावेदक ये निषेध शास्त्र ये नहीं है कहने वाला जो शास्त्र है असत्व का कथन करने वाला शास्त्र है संसार नहीं है ऐसा कथन करने वाला शास्त्र नीति नीति आदि शास्त्र असत्वावेदक शास्त्र है किसका असत्वावेदक संसार धर्म का असत्वावेदक असत्व दिखाते हैं ऐसा आवेदक जो शास्त्र है या निषेध शास्त्र निषेध शास्त्र नीति नीति आदि शास्त्र है तेल जनतम उस शास्त्र के द्वारा उत्पन्न जो वृत्ति बनेगी अहम ब्रह्मास्मी जो वृत्ति होगी का हम देह नमे देह मैं शरीर नहीं हूँ मेरा शरीर नहीं है हम सच्चिता रंजन आत्मा ऐसी वृत्ति जब आएगी ऐसा होगा तेल जनतम विज्ञान उस निषेध शास्त्र के माध्यम से होने वाला जो विज्ञान है मैंने ब्रह्मागार वृत्ति है केवल सूर्य आलोक वही सूर्य सूर्य रूपी आलोक वही है वहां वहां आलोक अज्ञान को हटाना है ना अधेरा है अधेरे से ढका हुआ है आत्मा अज्ञान को तम शब्द से कहा है, तमा आशीत तमसा आछना ऐसे ऐसे शब्द आते हैं सृति में तम शब्द का प्रयोग बहुत जगह होता है अज्ञान के लिए तो अज्ञान रूपी अंधेरे से आत्मा ढका हुआ है तो प्रकाश चाहिए जैसे अधेरे से ढका था ढकी थी रज्जु उसको भगाने के लिए प्रकाश की आवश्यकता पड़ी टर्चा आदि की ठीक इस प्रकार है प्रकाश कौन आत्माकार सूर्यालोक है वह? वहां वहां सूर्य नहीं है सूर्यालोक यही है ज्ञान भगाने के लिए तत्कृता उस सूर्यालोक के द्वारा मैंने परमाकार वृत्ति से होने वाला जो वो आत्मावनिश्चय आत्मविनिश्चय हो गया मैं सत्यार आत्मा होने की वृत्ति बन गई निश्चय हो गया सैव अद्वितीय शिक्षक थे वही एक आत्मा ही अद्वितीय रहेगा विशेष बचेगा बाकी संसार धर्म की भी वृत्ति हो जाएगी स्मृतियों के माध्यम से इस तरह जानेगा तो संसार धर्म की मैं शरीर हूं पुरुष हूं स्त्री हूं ये हूं मनुष्य हूं सब आ जाएंगे कुछ नहीं जाएंगे द्वैतम पुनः सर्वनुव व्यावृतम हो उस काल में द्वैत की व्यावृत्ति हो जाती है जैसे रज्जु काल का में सर्पादी की व्यावृत्ति हो जाती है सर्पादी द्वैत नहीं रहते हैं ठीक इस प्रकार जब अपना स्वरूप का बोध होगा उस काल में द्वैत नाम की गंड भी नहीं तो सब सब द्वेत की द्वेत की हो जाएगा। कहा द्वैतम पुनः सर्वमेव सब कैसा द्वैत की व्यावृति होगी कहा आत्मा विनिश्चय सुनिष्ठी आत्मा का निश्चय किस प्रकार होना है क्या कहते हैं ही वेदम सर्वम ऐसे निश्चय होना है। ये जो कुछ भी आत्मा ही तो है जब रशि का ज्ञान होगा जिस काल में उस काल में ये जो कुछ दिख रहे थे वो रशि ही तो है ऐसा बोलता जो सर्पाजी दिख रहे तो क्या है वो रश्मि ही है इसी प्रकार अज्ञान दशा में जो कर्तृत्व तो, भूतृत्व तो आदि संसार धर्म दिख रहे थे वो आत्मा ही तो है आत्मा की बाद भी आत्मा के अज्ञान से खड़े थी मान कि समान आदि करते थे आत्मा वेदासन इत्यादि का आत्मविश्चय के लिए शुरू किया इस तरह का निश्चय होना चाहिए आत्मविश्चय तीन नंबर की टिप्पणी आत्मवेटिम इत्या आत्मसत्ता से ही सत्ता है आत्मा के बिना इनकी सत्ता नहीं है जैसे रस्सी की सत्ता से सर्प की सत्ता आप की व्याप्ति है स्कृति आगे अपूर्व आदि स्मृति का अर्थ करते हैं किंतु तो समय हो गया है नहीं रखते हैं फिर ओम देवा भद्रंग भक्त गरीष ओम सम